अभी तक विक्रांत को लग रहा था कि उसके पास केस को सॉल्व करने के लिए दो महीने का टाइम है लेकिन अभी की सिचुएशन देखकर लग रहा था कि ये केस जल्द से जल्द खत्म करना होगा वरना स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी लेकिन तुम चिंता मत करो अगर मैं गिरूंगी तो तुम्हें भी साथ लेकर गिरूंगी जैसे ही मैं मीरा की फैमिली के पास सारी इन्फॉर्मेशन भेजूंगी मेरे साथ डी नगर ब्रांच भी लपेटे में आएगा फिर देखती हूँ तुम कहाँ भाग जाते हो तुम क्या कर रहे हो तुम्हें नहीं लगता की तुम्हें यहाँ आकर केस में मदद करनी चाहिए नैना ने विक्रांत को डांटते हुए कहा तुम मुझे केस की सारी इन्फॉर्मेशन दो मैं एक बार अपना ये काम खत्म कर लूँ फिर तुम्हारी भी मदद करूंगा मेरी मदद नहीं अपनी मदद करोगे तुम समझे मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगी नैना ने कहा और साथ ही उसने पूछा और वो रिकॉर्डर पेन कहा है लगभग दस मिनट बाद जब वो ऑफिसर वापस विक्रांत के पास आया विक्रांत अपनी कार में बैठा रहा जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर विक्रांत के करीब पहुंचा, तो विक्रांत ने कार का शीशा नीचे करके हाथ ऊपर उठा दिया अपने हाथ में ही उसने रिकॉर्डर पेन फंसा रखा था इस वक्त विक्रांत की नजरें सीधे सड़क पर थी वो ऑफिसर विक्रांत की इस हरकत ऐसी काफी चिड़ा हुआ था वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था लेकिन फिर भी उसने विक्रांत के हाथ ऐसी पेन झपटते हुए कहा देखो ये रास्ता बहुत खराब है और सुनसान है यहाँ कुछ भी हो सकता है बचकर रहना वरना कोई बचाने भी नहीं आएगा। विक्रांत भी भला कैसे चुप रह सकता था उसने तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा क्यों? तुम्हारी बहन मेरे साथ सोने आती है वो भी नहीं आएगी क्या मुझे बचाने के लिए तेरी तो ऑफिसर विक्रांत पर वार करने के लिए झपटा लेकिन अब तक विक्रांत ने गाड़ी चला दी थी वो उसके सामने धूल उड़ाता हुआ निकल चुका था कार की विंडो में से उसने हाथ निकालते हुए अपनी मिडिल फिंगर भी उसे दिखा दी वहाँ से निकलने के बाद विक्रांत फिर से गाड़ी धीरे धीरे चलाने लगा उसके दिमाग में फिर से मीरा अग्रवाल का मर्डर केस घूमने लगा आखिर कौन हो सकता है मर्डरर? फिर उसे अदृश्य शक्ति की बात भी याद आ गई कहीं आज का टास्क उस ऑफिसर से मिलना तो ही नहीं था फिर विक्रांत संगीता और उसकी टीम के बारे में भी सोचने लगा आखिर संगीता और उसकी टीम इस योगेंद्र के बच्चे को पकड़ क्यों नहीं पा रही है कहाँ छुपा हो सकता है ये कमीना ये सब सोचते सोचते अचानक ही विक्रांत को इंस्पायरेशन मिल गयी अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिसर ने विक्रांत को धमकाते हुए कहा था ये रास्ता बहुत खराब है और सुनसान है कोई बचाने नहीं आएगा वाह इसी में तो की छुपा हुआ है अब तक विक्रांत इस सवाल से परेशान था कि आखिर योगेंद्र इस नाले के करीब आकर क्यों छुपा हुआ है जबकि यहाँ पर ही उसने अंकिता का मर्डर करके उसे फेंका था अभी उस ऑफिसर ने जो सुनसान और अनजान जगह वाली बात की थी, उसी से विक्रांत को आईडिया आया कि हो सकता है कि योगेंद्र इस एरिया से काफी परिचित हो हो सकता है कि वो यहीं का रहने वाला हो शायद इसीलिए वो यहाँ पर छुपने के लिए आया हो उसे इस जगह के बारे में अच्छे से पता हो इसलिए यहाँ उसके लिए छुपाना आसान रहा होगा लेकिन फिर विक्रांत को याद आया कि योगेंद्र के इन्फो में लिखा था कि वो मुंबई शहर का ही रहने वाला है और उसका कोई रिलेटिव भी यहां का नहीं था फिर भला उसे यहां के बारे में कैसे पता हो सकता है फिर और आगे सोचते हुए विक्रांत ने आइडिया लगाया कि हो सकता है कि वो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कई बार इस एरिया में आया रहा होगा हालांकि विक्रांत को इतना पता था कि वो की वो गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी टीम में काम करता था विक्रांत को जरा साइडिया नहीं था कि टेक्नोलॉजी टीम का क्या काम हो सकता है फिर उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि टेक्नोलॉजी टीम का क्या काम हो सकता था वहां से उसे पता चला कि इनका अधिकतर काम तो सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही होता था लेकिन कभी कभी उन्हें फील्ड सर्वे के लिए भी जाना पड़ जाता था दरअसल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में एक टेक्नोलॉजीकल टीम होती है जो की उस डिपार्टमेंट के काम करने के सिस्टम को अपडेट करने में लगी रहती है इसके लिए ये टेक्नोलॉजीकल टीम ऑफिस वर्क के साथ ही रिसर्च के लिए फील्ड सर्वे भी करती रहती है हो सकता है कि योगेंद्र ने भी इस एरिया का अच्छे से सर्वे किया हो वो यहाँ की गली गली और चप्पे चप्पे से वाकिफ रहा हो इसी वजह से यहाँ छुपने के लिए आ सकता है फिर उसने तुरंत ही संगीता के पास फोन कर उसे योगेंद्र के वर्क रिकॉर्ड की मांग की वो कन्फर्म करना चाहता था की क्या कभी योगेंद्र किसी सर्वे के काम के लिए मुंबई के बॉर्डर आरोप स्थित इस हल्के पहाड़ी एरिया में कभी आया था संगीता को समझ नहीं आया कि आखिर विक्रांत इस वक्त योगेंद्र के वर्क रिकॉर्ड को क्यों मांग रहा है संगीता जब से योगेंद्र को पकड़ने में लगी है तब से वो सिर्फ इसके रिलेशन और उसके रिश्तेदारों के पीछे भाग रही है उसका दिमाग यहाँ तक कभी पहुँचा ही नहीं था विक्रांत के कहते ही उसने अपने एक ऑफिसर को योगेंद्र का वर्क रिकॉर्ड निकालने पर लगा दिया विक्रांत को लगा अभी संगीता को योगेंद्र का वर्क रिकॉर्ड ढूंढने में टाइम लगेगा लेकिन अभी आधा ही घंटा हुआ था कि विक्रांत के पास दोबारा से संगीता का फोन आ गया विक्रांत तुम कमाल के हो सच में हो आखिर तुम्हें योगेंद्र के साथ काम करने वाले एक आदमी ने बताया की आज से पांच साल पहले वो फील्ड वर्क में था तब वो यहाँ इस इलाके में काम करने के लिए आता था यहाँ कोई पावर प्लांट बन रहा था वही काम करने के लिए आता था लेकिन फिर बाद में शायद फंडिंग प्रॉब्लम की वजह से वहां काम बंद हो गया था। पावर, लेकिन जब पावर का आया तो का दिमाग चल पड़ा दरअसल वो अभी एरिया की तरफ जा रहा था वहाँ पर एक पावर प्लांट पहले बन रहा था अभी बंद पड़ा है विक्रांत ने तुरंत ही मैप में करजत एरिया को चेक किया वो नाला करजत एरिया के करीब से ही गुजर रहा था यहाँ की वहाँ से पैदल चलकर भी करजत में पहुंचा जा सकता है विक्रांत अभी को सोच ही रहा था कि संगीता ने उसे कहा कि अगर हमने पहले इस बारे में सोच लिया होता तो क्या पता अब तक योगेंद्र को हमने पकड़ लिया होता अच्छा विक्रांत तुम एक काम करो जल्दी से करजत के लिए निकलो और मैं यहाँ से भी दो लोगों को वहाँ के लिए भेज रही हूँ जहाँ तक हम उसे पकड़ सकते है अब ओके विक्रांत पहले से ही उसी एरिया की तरफ जा रहा था विक्रांत को फील हुआ की कुछ भी हो उसका इस तरह से करजत के लिए निकलना कोई इतफाक नहीं है ये सब अदृश्य शक्ति की ताकत की ही वजह से हुआ है आज सुबह ही उसने काम का सिग्नल दे दिया था विक्रांत इस वक्त कहीं खालापुर के करीब था ये जगह मुंबई और लोनावला के बीच में कहीं पड़ती है विक्रांत यहाँ से करजत की तरफ बढ़ रहा था रास्ता थोड़ा खराब था इस वजह से विक्रांत गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चला रहा था लगभग दो तीन घंटे की ड्राइव के बाद विक्रांत करजत पहुँच गया दोपहर निकल चुका था कर्जत थोड़ा पहाड़ी एरिया है यहाँ काफी टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। रास्ता पहाड़ी था जिस वजह से विक्रांत को यहाँ तक पहुँचने में काफी टाइम लग गया आज तो विक्रांत ने लंच भी नहीं किया यहाँ पहुंचते ही विक्रांत ने पहले एक रेस्टोरेंट में बैठकर मैगी आदि खाकर अपना पेट भरा फिर वो अपने काम में लग गया एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था पॉपुलेशन काफी कम थी यहाँ की अब तक शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने वाला था विक्रांत यहां घर घर जाकर योगेंद्र के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो सबको योगेंद्र की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछ रहा था रात के करीब 10 बज चुके थे अब विक्रांत को लगा कि उसे आराम कर लेना चाहिए तो उसने वहीं एक होटल में अपने लिए रूम बुक किया होटल ज्यादा बड़ा नहीं था कमरे भी काफी छोटे और गंदे से लग रहे थे विक्रांत के लिए कमरे के भीतर रहना भी मुश्किल हो रहा था इसलिए वो होटल के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के बोनेट पर ही आकर लेट गया इस वक्त वो खुले आसमान को ध्यान से देख रहा था चारों तरफ की शांति और साफ आसमान उसे अलग ही शांति दे रहा था विक्रांत तारों की तरफ देखते हुए केस के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ इस एरिया में काफी पहाड़ हैं और बहुत सारी गुफाएं भी हैं। अगर कहीं योगेंद्र किसी गुफा में छिपकर बैठा होगा तो फिर उसे कैसे पकड़ा जा सकता है विक्रांत कुछ सोच ही रहा था की अचानक से उसे अपने आस किसी के होने का एहसास हुआ विक्रांत तुरंत ही इधर उधर नजर दौड़ाने लगा तो देखा कि वहा एक कुत्ता झाड़ियों के पीछे उसे देख रहा था विक्रांत ने उसे थोड़ा पुचकारा तो वो कुत्ता तुरंत ही विक्रांत के आगे आकर खड़ा हो गया विक्रांत ने देखा कि उसकी एक आंख फूटी हुई है आह, आह। शायद किसी ने जानबूझकर बेचारे की आंख पर वार कर दिया था उसे देखकर विक्रांत का दिल पसीज उठा विक्रांत को याद आया कि उसकी गाड़ी में बिस्कुट के कुछ पैकेट रखे हुए तो उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बिस्कुट का पैकेट निकाला और उस कुत्ते के आगे फेंक दिया कुत्ता तुरंत ही अपना दो मिलाता हुआ बिस्किट खाने के लिए दौड़ पड़ा कुत्ते को बिस्कुट खाते देख विक्रांत के दिमाग में फिर से कोई आइडिया आया